संवेदनाओं के, के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश, कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है आशीष त्रिवेदी की लघु कथा सुराख वाले छप्पर बस्ती आज सुबह सुबह चंदा के विलाप से दहल गई। उसका पति सांप के डसने के कारण मर गया था ये मजदूरों की बस्ती थी जो छोटे मोटे काम कर जैसे तैसे अपना पेट पालते थे अभाव तथा दुख से भरे जीवन में मर्दों के लिए दारू का नशा ही वह आसरा था जहाँ वह गम के साथ साथ खुद को भी भूल जाते थे औरते बच्चों का मुख देखकर दर्द के साथ साथ अपने मर्दों के जुर्म भी सह लेती थी चंदा का ब्याह अभी कुछ महीनों पहले ही हुआ था उसके पति को भी दारू पीने की आदत थी वह रोज दारू पीकर उसे पीटता था कल रात भी नशे की हालत में घर आया उसने चंदा से खाना मांगा चंदा ने थाली लाकर रख दी एक और खाते ही वह चिल्लाने लगा ये कैसा खाना है इसमें नमक बहुत है इतना कहकर वह उसे पीटने लगा लेकिन कल हमेशा की तरह पीटने के बजाय चंदा ने प्रतिरोध किया नशे में धुत अपने पति को घर के बाहर कर वह दरवाजा बंद करके कर कर कर सो गई। कुछ देर दरवाजा पीटने के बाद उसका पति बाहर फर्श पर ही सो गया सुबह जब चंदा उसे मना कर भीतर ले जाने आई तो उसने उसे मृत पाया उसके मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर पर सांप के डसने का निशान था चंदा के घर के सामने बस्ती वाले जमा थे रोते चंदा के आंसू सूख गए थे दुख की जगह चिंता ने ले ली थी घर में कानी कौड़ी भी नहीं थी ऐसे में अपने पति की अर्थी का इंतजाम कैसे करेगी उसने सोचा कि बस्ती वालों से पैसे मांग ले पर किससे मांगती सभी घरों की हालत तो एक जैसी ही थी अभी आप सुन रहे थे आशीष त्रिवेदी की लघु कथा सुराख वाले छप्पर वाचक स्वर भारती परिमल